उसने खुश होते हुए कहा हाँ, आज खूब पार्टी करेंगे अरे हाँ मैं तो भूल ही गया कि आज तुमने मेरी जान भी बचाई है तो आज रात की बियर मेरी तरफ से हाँ आज रात कहीं बाहर चलते हैं बाहर कहीं पार्टी करेंगे अरे हाँ मैं एक बहुत स्पेशल प्लेस जानती हूँ मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगी क्या कहते हो नैना ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा अच्छा सिर्फ मैं और तुम चलेंगे या फिर कोई और भी विक्रांत ने अचानक से पूछ लिया नैना उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी वैसे मैं रात में लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ तुम चल सकती हो विक्रांत तुम कभी सुधर नहीं सकते ना हमेशा एक ही तरह की बात हद है नैना ने गुस्से से विक्रांत को तरेते हुए कहा और फिर कुर्सी से उठ कर से जाने लगे अच्छा नहीं नहीं, नहीं, नहीं अरे रोको तो विक्रांत नैना को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी सिक डिपार्टमेंट में गीता से खुद का इलाज करवाना चाहता था इसी बहाने वो गीता पर दो चार प्यार मोहब्बत वाली लाइने भी मार देता लेकिन विक्रांत की किस्मत इस मामले में थोड़ी खराब थी दरअसल गीता वहां मिली नहीं वो कहीं गई हुई थी विक्रांत निराश होकर वहां से चला आया और फिर पुलिस स्टेशन के पास में ही मौजूद एक क्लिनिक पर टांके लगवाने के लिए चला गया अभी विक्रांत कंधे पर टांका लगवा ही रहा था कि अचानक से उसके पास एसएसपी रोनित चौहान का फोन आया। रोनित ने विक्रांत को बताया कि उन्हें ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के बारे में कुछ खबर पता लगी है अमृत अभिजात किसी बहुत सीरियस केस में फंसे हुए हैं अभी उन्हें कहाँ रखा गया है उस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन ये जरूर पता लगा है की उनको लेकर अभी जांच चल रही है ब्यूरो चीफ अमृत के खिलाफ काफी ठोस सबूत मिले हैं उनका किसी क्रिमिनल केस से भी कनेक्शन है हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी भी अमृत की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अब जाकर विक्रांत को एहसास हुआ कि आखिर सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के बारे में कुछ भी कहने से इतना खतरा क्यों रहे वाकई में अमृत सर बहुत गंभीर केस में फसे हुए अब पता नहीं उन्होंने ये सब क्राइम किया भी है या नहीं वैसे अभिजात सर बहुत ईमानदार ऑफिसर थे उनसे ऐसी कुछ उम्मीद तो नहीं की जा सकती जहाँ तक कि उन्हें फंसाया ही गया है लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब उस डॉन का बाप बहुत पावरफुल आदमी है इसका कनेक्शन बहुत तगड़ा है आखिर तभी तो उसने अपना बदला पूरा करने के लिए मंजू मैडम का कत्ल करवा दिया बेचारी मंजू मैडम को तो पता भी नहीं था की उन्हें क्यों मारा जा रहा है और फिर ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर को झूठे केस में भी फंसा दिया मतलब इस कमीने का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है लेकिन डॉक्टर संजय ने इस डॉन के बाप का नाम भी तो नहीं बताया अभी विक्रांत डॉक्टर के पास बैठकर अपना इलाज करवा ही रहा था तभी उसके दिमाग में मंजू का ख्याल आया मंजू का नाम याद आते ही विक्रांत को मंजू के शांति पाठ वाले दिन की याद आ गई मंजू के छोटे छोटे मासूम बच्चों के रोने की याद आ गई विक्रांत वो पल याद करके भावुक हो उठा उस दिन विक्रांत ने मंजू से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वो मंजू के कातिल को सजा दिलवा के ही रहेगा फिर चाहे ये स्पेशल टीम मंजू के कादल को ना भी पकड़ पाए तो भी विक्रांत अकेले ही उसे ढूंढ के ही निकालेगा विक्रांत के दिमाग में फिर से डॉक्टर संजय की कही हुई बात गूंज उठी। उसने जितनी भी बात विक्रांत को बताई थी उससे विक्रांत को दो चीजें बिल्कुल क्लियर थीं। पहली बात तो ये अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ना कोई जरूर छिपा हुआ है जिससे विक्रांत को सावधान रहने की जरूरत है दूसरी बात ये की भले ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स को मंजू मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन से दूर रखा गया है, फिर भी सभी की जान को खतरा अभी भी है क्योंकि अब हो सकता है कि वो लोग रॉ एजेंट रणजीत मेहरा के मारे जाने का भी बदला ले सकते हैं कुल मिलाकर विक्रांत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है वैसे डॉक्टर संजय से मीटिंग करने के बाद और जब से विक्रांत को सारी सिचुएशन का सही पता लगा है तब से वो काफी रिलैक्स फील कर रहा है इस वक्त विक्रांत को कोई भी टेंशन नहीं है ऊपर से उसके पास पैसे भी बहुत आ गए विक्रांत अभी अपनी छाती पर लगे चोट पर दवा और पट्टी लगवा रहा था साथ ही वो अपने पैसों के बारे में सोचने लगा पहले तो मिस्टर मलिक और चोपड़ा साहब से मिलकर पूरे पुलिस टीम को 21 लाख रुपए का इनाम दिया गया था जो कि बाद में नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन ने हड़पने की भी कोशिश की थी लेकिन विक्रांत ने बड़ी चालाकी से ये पैसे अपने हाथ में वापस ले लिए थे लेकिन विक्रांत ने किसी के साथ बेमानी नहीं की थी पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर जैसे जैसे सबका हिस्सा लगाकर गए थे विक्रांत ने इन पैसों को ठीक वैसे ही डिवाइड किया था ना किसी, ना किसी को एक पैसा कम इस पैसे में सबसे हिस्सा का ही था क्योंकि उसी ने अकेले दम पर न सिर्फ किडनेपिंग केस सोल्व किया था बल्कि मुजरिम रमाकांत को भी अरेस्ट किया था अच्छा इस पैसे के हिस्से में विक्रांत ने अभी तक पुष्कर और ब्यूरो चीफ अमृत का पैसा नहीं दिया था अमृत को पैसा तो विक्रांत जब वो मिलेंगे 21 चार पाँच लाख रूपये तो अकेले विक्रांत को ही मिल गए थे उसके बाद फिर मिस्टर चोपड़ा ने तो अकेले ही विक्रांत को 80 लाख रूपए का चेक दिया था विक्रांत ने कभी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे सबसे अच्छी बात तो ये थी की मिस्टर चोपड़ा ने विक्रांत को ये पैसे देने के बाद एक लीगल डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाया था ताकि विक्रांत के ऊपर इतने सारे पैसे रखने की वजह से कोई केस ना बने और दूसरी चीज विक्रांत से कोई पैसे वापस ना ले सके उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया था जिसके मुताबिक खुद मिस्टर चोपड़ा भी अगर चाहे तो वो विक्रांत से पैसा वापस नहीं ले सकते इतने सारे पैसे आने के बाद विक्रांत अब लगभग करोड़पति बन चुका था अभी तो उसके पास फिरौती वाले पैसे का बैग भी पड़ा है इतने सारे पैसे आ, मजा आ गया विक्रांत मनी मन बहुत खुश हुआ अब विक्रांत चाहे तो आराम से एक बढ़िया कार ले सकता है और खुद के लिए एक छोटे से घर का भी इंतजाम कर सकता है। विक्रांत ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वो इतने सारे पैसे कमा लेगा इसी खुशी और कल्पना के माहौल में विक्रांत इतना एक्साइटेड हो गया की वो की करके हंसने लगा हे आराम से बैठो वरना और चोट लग जाएगी फिल क्यों रहे विक्रांत का इलाज करे डॉक्टर ने विक्रांत को झकझोरते हुए कहा एक पल में ही विक्रांत का ख्वाब टूट पड़ा और वो वास्तविक दुनिया में लौट आया इत्तेफाक से इसी वक्त विक्रांत को अदृश्य शक्ति का भी मैसेज मिल गया आज का टास्क पूरा हुआ आपका इसे स्वीकार करें एपिसोड दो सौ बावन बार बे क्यू हंड्रेड परसेंट सक्सेस रेट इतने अच्छे रिजल्ट को देखकर विक्रांत बहुत खुश हुआ साथ ही वो काफी एक्साइटेड भी हो रहा था उसे पांच अदृश्य टूल मिले हुए थे विक्रांत उत्सुकता वश तुरंत ही इन टूल्स को ओपन किया तो उसे पता चला कि अदृश्य शक्ति ने पांच उसे समझाया की इस डिटेक्टर की मदद से विक्रांत अपने आस पास की हर चीज को ट्रैक कर सकता है विक्रांत इसकी मदद से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे की सीसीटीवी कैमरे से लेकर ट्रैकर तक को ट्रैक कर सकता है विक्रांत को पहले भी इस तरह का टूल अदृश्य शक्ति द्वारा दिया जा चुका था लेकिन पहले इस टूल की मदद से वो सिर्फ 10 मिनट तक काम कर सकता था लेकिन अब ये टूल एक बार एक्टिव होने के बाद अगले 10 दिन तक काम कर सकता है ये पुराने टूल का अपडेटेड वर्जन है पुराने वर्जन में विक्रांत सिर्फ ट्रेकर डिवाइस के बारे में ही जान सकता था लेकिन अब इसकी मदद से विक्रांत अगले दस दिन तक अपने आसपास मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे के रिकॉर्डर कैमरा ट्रैकर यहां तक कि किसी बम एक्सप्लोसिव आदि को भी ट्रैक कर सकता है इस नए ट्रैक्टर डिवाइस की खासियत जानने के बाद विक्रांत काफी खुश हो गया अब वो इसकी मदद से खुद की सुरक्षा और अच्छे से कर सकता है वैसे भी इस वक्त विक्रांत की जान को बहुत खतरा है वो तो इस डिवाइस की मदद से अब वो अपने आप को सिक्योर भी कर सकता है मैं एक डिवाइस अभी ही क्यों ना यूज कर लूं अभी मेरे पास इस तरह की कुल पांच डिवाइस है और ये एक डिवाइस अगले दस दिन तक काम कर सकती है तो क्यों ना मैं एक अभी ही एक्टिव कर लूं फिर मुझे पता भी चलता रहेगा कि कौन मेरे ऊपर नजर रख रहा है और कौन मुझे मारने की साजिश कर रहा है इसी सोच के साथ विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य ट्रैकर टूल को एक्टिवेट कर दिया इस टूल के एक्टिवेट होते ही विक्रांत को अपने आस सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज दिखनी शुरू हो गई उसे तुरंत इस क्लिनिक से लेकर के पुलिस स्टेशन तक हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरे दिखने लगे उसके माइंड में एक मैप सा बन गया जिसमें उसे एक एक कैमरे की लोकेशन साफ नजर आने लगी अब तक विक्रांत अपने चोट पर दवा और पट्टी लगवा चुका था डॉक्टर ने विक्रांत को कुछ दवा देकर घर जाने के लिए कह दिया डॉक्टर ने विक्रांत को अगले कुछ दिन तक आराम करने के लिए कहा था और पानी से चोट को बचाने की सलाह दी थी अब विक्रांत जितना ज्यादा आराम करेगा उतना जल्दी ही उसकी चोट सही हो जाएगी विक्रांत ने डॉक्टर को पैसे दिए और फिर क्लिनिक से निकलकर सीधे ही घर के लिए निकल पड़ा घर की तरफ जाते समय रास्ते में पड़ने वाले हर सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन ऑटोमेटिक विक्रांत को मिलती जा रही थी यहाँ तक कि अगर कहीं कोई कैमरा खराब भी था तो उसके बारे में भी विक्रांत को तुरंत पता लगे जा रहा था वाकई में ये अदृश्य डिवाइस ट्रेकर बहुत कमाल का था विक्रांत इसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश था